पैसा कमाने के लिए काम करते हैं कोई भी घाटे का काम दिखता है उससे हट जाना चाहते हैं और कहीं करना पड़ता है तो मन बड़ा उसमें व्याकुल सा रहता है कि अरे घाटे का काम करना पड़ता है क्या करें? इसी प्रकार से भगवान से विरोधी जितने जितने भी कार्य हैं उन सारे कार्यों में हमारा विरोध हो जाएगा इसलिए कि ये भगवान के अप्रिय हैं तो उनके करते समय हमारा चित्र हिचकेगा रुकावट करेगा उत्साह तो होगा ही नहीं रुकावट होगी और उसमें डर लगेगा कि ये काम कैसे करें ये तो करने का नहीं ये भगवान का विरोधी कार्य है ये कार्य करने का नहीं है ये स्वाभाविक इस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी फिर हमारे द्वारा जानबूझकर किसी का अहित नहीं होगा हमारी बुद्धि निरंतर सेवा करने वाली बनेगी भला ये लोक सेवा समाज सेवा धर्म सेवा ईश्वर सेवा जाति सेवा राष्ट्र सेवा यह तब तक बन नहीं सकती जब तक हम विषयों की सेवा में लगे बन नहीं सकती क्योंकि जहां जहां पर वो हम काम करेंगे वहां वहां पर हमारा हमारे हमारे मन को विषय अपनी तरफ खींच लेगा जहां वो खींच लेगा बस हमारी जो असली चीज थी वो गई अभी जो मैंने कहा फिर हमारी दृष्टि स्वाभाविक अपने पास जो कुछ है जो कुछ भी वो जिसके पास नहीं है उसकी ओर जाएगी और हमारे पास की वस्तु से हम उसकी कुछ न कुछ सेवा करना चाहेंगे ये स्वभाव की बात है जैसे एक आदमी के पास लाख रुपया है और एक आदमी के पास दस रुपया है लाख रुपए वाला आदमी अगर यह समझता है वो वो लाख से कम वालों की वो तो ताकता ही नहीं वो करोड़ वालों की तरफ ताकता है तो निरंतर अपने को घाटे में देखता है घाटे में देखता है और वैसा बनने की इच्छा करता है तो जो घाटे में देखेगा वो दूसरों की सेवा क्या करेगा और लाख वाला अगर देखे नीचे वालों की तरफ ऐसे भी हैं जिनके पास दस रुपए ही है और जिनके केवल दस रुपए महीने की मजदूरी होती ऐसे लोग हम जैसे ही हैं ऐसे उनके हाथ पैर हैं ऐसे उनके मन है ऐसी इंद्रिया है ऐसे उनके घर वालों का मोह है स्नेह है ममता है है। उनकी तरफ जब वो देखेगा तो स्वाभाविक उसकी इच्छा होगी कि अपने पास जो कुछ है इसका कुछ हिस्सा जिनके पास नहीं है उनको बांट दें और उनको बांटने में सुख होगा अभिमान नहीं होगा और दुख नहीं होगा ये ठीक बात उसको सुख होगा कि मैंने आज अपना काम कर लिया ऐसे स्वभाव के आदमी हैं मैंने देखे हैं कि जो बिना कुछ किसी को दिए जिनसे रहा नहीं जाता रोज अगर कुछ किसी को न दें तो उनका मन मानता नहीं मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा एक आदमी के संबंध में मेरे एक जो पहले मेरे पास रहते थे एक सज्जन वो आजकल उनके पास रहते तो वो काशी से आए मुग़ल सराय में गाड़ी में बैठे उसको उनको तो कुछ देना अब दिए भी ना रहा ना जाए वहाँ कोई था नहीं तो बोले अच्छा उस अखबार वाले को बुलाओ अखबार वाले को बुलाया बोले तुम्हारे पास कितने अखबार हैं सब सब एक, एक दे दो ये भी कि सब ले सब लो सब लोग पढ़ने चले जाएं एक छोटी सी बात है अखबार ले लिए कितना पैसा हुआ वो साढ़े आना वो हमारे पास तो भाई का नोट है चाहना तो है नहीं ये ले जाओ वापिस बोले वापिस नहीं तुम ले जाओ। अब रहा ना जाए फिर मन में आया नहीं किसी को देना है बोले उस खिलौने वाले को बुलाओ खिलौने वाले आया उसके पास रेड रुपए खिलौने दिए और सौ का नोट दे दिया जाओ ले जाओ इसको हम बेवकूफी कह सकते हैं लेकिन उनके मन की बात है उनसे रहा ना जाए किसी गरीब को कुछ दिए बिना उनका चित्त माने नहीं ऐसी एक वृत्ति होती आदमी की ऐसी वृत्ति होती है और ये वृत्ति बड़ी सुंदर वृत्ति है उसका प्रत्येक उसके पास की सामग्री है ये भगवान की सेवा में लगती है। मेरे कहने ये मतलब नहीं कोई ऐसे दे दे यूँ देने की मैं सिफारिश नहीं करता नहीं इसका अनुमोदन करता हूँ मैंने केवल उनके भाव की तारीफ की है उनकी क्रिया की नहीं उन क्रिया की तारीफ उनके लिए है उनका विरोध भी नहीं लेकिन भाव ये हो मन में कि हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है ये वस्तु जिसके पास नहीं है उसके कुछ काम में आ जाए तो ये कब होगा जब ऐसा आप करने में हमको सुख होगा और सुख तब होगा जब हम इस वस्तु के गुलाम नहीं होंगे अगर इस वस्तु के हम गुलाम है तब तो केवल बटोरेंगे ही मरते दम तक बटोरेंगे और बटोरकर भले ही छोड़ जा धन की तीन गति मानी है केवल धन की नहीं जो भी धन संसार में है उसकी तीन गति होती है एक तामस एक राजस एक सात्विक दूसरे के काम में लगा दिया सात्विक गति हो गई इसे दान कहते अपने काम में ले लिया राजस गति हो गई इसे भोग कहते हैं और पड़े पड़े सड़ा दिया नष्ट होगा ही ये तामस गति हो गई इसका इसको नाश कहते हैं तो दान भोग और नाश यहां के हर एक पदार्थ की तीन गति होती है शरीर की भी वस्तु की भी वाणी की भी धन की भी विद्या की भी तीन गति होती है या तो हम वो चीज जिसके पास नहीं है उसमें उसको वितरण कर दें ये सर्वोत्तम है और उसमें हमको सुख मिले इससे नीचे वो है, है कि हम उसका अच्छे भाव में लासिता के रूप में नहीं अच्छे भाव में खुद उपभोग करने ये राजस्व गति है भोग है और नहीं तो नाश्त होगा ही जो वस्तु हमारे पास है उसे छोड़कर या तो पहले हम मर जाएंगे और या वस्तु पहले नष्ट हो जाएगी उससे वियोग होगा ही होगा ही निश्चित बात है रह नहीं सकता बिना वियोग हुए इसलिए उस वस्तु में जो हमारी ममता है वो वियोग के समय दुख देगी उस वस्तु के हमारे मन में महत्ता है वो वियोग हो जाने पर दुख देगी वियोग होने का भय पैदा रख करके हमारे मन को डराती रहेगी और अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारे मन में अभिमान पैदा होगा कि हम बड़े दानी हैं हमारे समान है कौन इस तरह से हमारा मन कलुषित करते हैं ये वस्तु जब तक हम उसके ग़ुलाम हैं हम उसके स्वामी हैं तो फिर क्या है हमारी चीज़ हम भगवान के काम में लगा दें हमारी चीज़ इसीलिए कि वो भगवान के काम में लगाने के लिए हमको मिली है मिली इसीलिए है जो वस्तु हमें भगवान ने दी है वो वस्तु इसीलिए दी है कि तुम उसकी संभाल रखो खो मत और जहाँ ज़रूरत हो मेरी सेवा की वह मेरी चीज़ का उपयोग कर दो बस बुद्धि भी विद्या भी धन भी मति भी स्वास्थ्य भी शरीर भी इंद्रियां भी सब के सब सारे पदार्थ यदि भगवान की सेवा में लगते हैं तब हम पूरे भगवान के कम लगते हैं कम भगवान के हैं और नहीं लगते केवल विषयों में लगते हैं तो हम भगवान का नाम लेने पर भी विषयों के हैं हम पूजा करते हैं मंदिर में जा पूजा करना बड़ा अच्छा सकाम भाव से बड़ा अच्छा विरोध नहीं करता मैं लेकिन पूजा करने में आरंभ से लेकर के और पूजा की अंतिम समाप्ति तक हमारा मन भगवान को भूला रहता है और भोग को ढूंढता है तो भगवान दया करके अपनी पूजा मान लेते हैं ये भगवान की कृपा है तो, तो हम तो पूजा उस भोग की कर रहे हैं भगवान की कहाँ कर रहे हैं इसीलिए अनुकूल अनुकूल वस्तु न मिलने पर हमको दुख होता है और हम भगवान को भी समय समय पर कोस देते हैं कि ये भगवान ने बड़ा बुरा किया हमने इतनी पूजा की इतना हमने भगवान का आराधन किया और भगवान ने इतनी सी बात नहीं सुनी हमारी तो ये जो पूजा किया आराधन किया ये उनसे काम कराने के लिए तुमने कोई बयाना दिया था नौकरी कराने के लिए या उनकी मर्जी पर अपने को छोड़ा था मर्जी पर नहीं छोड़ते अपने को उनकी पर तब भक्त का कि होता तो तुम उनके मालिक बने बैठे हो कि नौकरी देंगे और तुम हमारा काम कर देना बिल्कुल सीधी सी बात विरोध तो नहीं करता मैं स्वयं करता हूं लेकिन बोले इतना हो जाए इतना प्रसाद कर देंगे और तो नहीं करेंगे हमारे यहां देवाराधन का तरीका क्या है पहले देवता की आराधना करो आराधना यदि सम्यक प्रकार से पूर्ण हो जाए तब उसका फल उत्पन्न होगा ये देवाराधन का तर, शास्त्रीय तरीका यही कांक्षणाम सिद्धि जजंत यह देवता क्षिप्र ही मानुषे लोखे के कर्मजा जो लोग जल्दी संसार में नया प्रारब्ध बनाना चाहते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो देवताओं के के प्रकार से आराधना आराधना करें आराध करने के बाद उनको सिद्धि मिल सकती है है ये तो तरीका शास्त्री पर हम तो कहते हैं इतना काम हनुमान जी हमारा तुम कर दोगे तब सवा रुपए का प्रसाद करेंगे और हम सब मिलकर घर के खा लेंगे उस दिन रोटी फिर क्यों बनेगी दूसरी प्रसाद ही बनेगा तब अब ये ये क्या चीज ये पूजा नहीं है ये जो इस प्रकार की जो चीज है ना ये वास्तविक पूजा नहीं है ये तो व्यापार है अच्छा व्यापार है खराब व्यापार नहीं है एक तरीके से कि भाई झूठ बोलने से तो ये अच्छा ही है ठगने से तो अच्छा ही है चोरी करने से तो अच्छा ही है परंतु ये भय व्यापार लेन देन और लेन देन भी विश्वास का है पहले दे करके फिर काम कराए सो नहीं और ऐसा होता भी है अगर काम नहीं हुआ तो प्रसाद नहीं करेंगे फिर कि प्रसाद तो काम करने पर न था नहीं काम हुआ तो प्रसाद का आएगा हनुमान जी अपने घर हम अपने घर और यदि हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया तो प्रसाद खाएंगे हम लोगों के साथ आकर के तो यह चीज जो है ना ये चीज बताती है कि हम उन विषयों के दास हैं भगवान के दास नहीं इसकी निंदा करने का ये अर्थ नहीं कि कल से प्रसाद बोलना छोड़ दे कोई वो तो बोले इसी में कुछ तो कहे अच्छा है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो हाँ ये और अच्छा है कि जो हमें एक सौ का कर प्रसाद करना है प्रसाद हम पहले कर दें पहले कर दें और फिर हनुमान जी से कहें कि महाराज हमने प्रसाद किया है इसलिए किया इसका फल आप दे दीजिएगा ये अनोखी चीज है महाराज कि फल तो मिले पहले कर्म हो पीछे ये तो कर्म का सिद्धांत ही बिल्कुल गलत है कारण पहले बनता है कार्य पीछे होता है ये तो सिद्धांत है भी बिल्कुल लॉजिक की चीज है ये सब जानते हैं पहले कारण बनेगा तब काम होगा और यहाँ कहते हैं पहले हम काम कराएंगे उसके बाद फिर हम उसका कारण पैदा करेंगे पहले फल और पीछे उसका कारण तो ये इसीलिए ये बहुत दफे सिद्ध नहीं होती है जो सौम्य देवता है ये तो मान लेते हैं और जो ये क्रूर देवता है ना महाराज ये सकाम कर्म में क्रूर देवता की उपासना में कहीं जरा सी भी अगर भूल हो गई तो वो चपत लगती है कि फिर वो याद रखते हैं अगली योनियों तक हाँ देवता जो है ये सहज में छोड़ते नहीं वो तो जानते हैं कि हमसे ये तो हमको तो हम बांध के काम कराता है है ना हम किसी की इच्छा नहीं हो और जबरदस्ती उससे काम करा तो सीधा साधा आदमी तो है बिचारा वो तो मान लेगा कोई काम कोई बात नहीं तो जरा भी तेज होगा वो तो दुख तो मानेगा कि यह हमें बांध के काम कराता है तो ये बांध के काम कराना है ये मंत्रों के द्वारा और ये उपासनाओं के द्वारा देवताओं का बंधन होता है और वो देवता बंधन तभी स्वीकार करते हैं जब उनके लिए पूरा पूरा श्रद्धा भाव और विधि से युक्त कर्म हो तीन चीज जरूरत है श्रद्धा की भाव की विधि की तीन में से अगर एक की भी कमी रहती है तो देवता सिद्ध तो करते नहीं नाराज होते होते क्योंकि वो तो वो तो उनको नया प्रारंभ पैदा करना पड़ता है ना वहाँ पर तो देखने की चीज है नवीन प्रार्ध पैदा करना पड़ता है देवता को मामूली जोर नहीं आता उसमें बड़ा उसको एक आदमी के प्रार्ध को बदलना पड़ता है तो मामूली काम नहीं है तो इसलिए ये देव ये जो सकाम उपासना है ना इसमें विधि की जरूरत है और श्रद्धा की जरूरत है पर हम जहाँ विषयों के गुलाम होते हैं वह हम सभी से लाभ उठाना चाहते हैं और हमारे व्यापार में आजकल एक और अब तो क्या करें सारी वो चीज़ सरकारी ले रही है कुछ रहेगा नहीं पहले ये था बोले रस कस रस कस एक हमारे व्यापारियों की भाषा है आप नहीं जानते उसको पढ़े लिखे तो नहीं जानेंगे वो ये व्यापारियों की भाषा है रस कस रस कस का माने चोरी रस का माने ठगी रसकस का माने झूठ का व्यापार ये रसकस माने आपसे आदत तो कर ली भाई रुपये सेंकड़ की आदत कर ली आपसे ठीक है क्या पैदा पैदा है वो रुपये सेंकड़े तो आदत आ जाती है और रुपया सेंकड़ा रसकस में बैठ जाता है वो रसकस क्या चीज है रसकस क्या चीज है वो रसकस तो चोरी है प्रत्यक्ष चीज है तो वो चोरी जो है हम जिसको लाभ मान लेते हैं उसका परिणाम थोड़ी अच्छा होगा भगवान के घर में अन्याय की मान्यता कैसे होगी हम चाहे उसको अपनी बुद्धिमानी मान मानने रसकस को बुद्धिमानी मानते हैं रसकस तो बुद्धिमानी मानते हैं पहले लोग इसमें डरते थे ये हम लोगों के यहाँ ऐसी चाल थी कि भाई मुँह से कह देंगे पर ये बही में लिखने में हाथ चकता बोले भाई दोहड़े पे काड़ा को नहीं लिखा ये कहते थे दोहड़े पे काड़ा को नहीं लिखा और आजकल सब दो पे काला लिखते हैं दूसरा दो दो बही रखनी पड़ती है नहीं तो इनकम टैक्स वाला और सेल टैक्स वाला जो है वो पहले ख़त्म कर दे तो दो भाई रखते हैं तीन भाई रखते हैं और जबानी बही रहती है अलग तो ये क्यों चाहे वो टैक्स लेने वाले और चाहे हम, हम हमारे मन में विषयों की गुलामी आ गई इसलिए हम सत्य का आचरण करने में ही चकते हैं सत्य का आचरण यदि सब करने लगे तो अपने आप सारे काम ठीक हो जाए उनमें जो गलत चीज है वो निकलने लगती है लेकिन हम, हम चाहें कि हम कि तो गलत करें और आप सब सत्यवादी बन जाएं, आप चाहें कि हम गलत करें ये सत्यवादी बन जाए तो कोई नहीं बनेगा सबको सब वैसे बने रहेंगे इसका मतलब यही है कि मौत हम भूले हुए हैं साथ कुछ जाएगा नहीं यह हमारी नजर में है नहीं हम केवल जैसे कोई शराब पिया हुआ नशा खाया हुआ आदमी दिन रात वो जैसे बख्ता हर जो मन में आती सु करता है परिणाम भूला हुआ है इसका नतीजा क्या होने वाला है ये भूला हुआ आदमी जैसे प्रमादवश पीतवा मोहमयी प्रवाद मजरा मनमत भूतम जगत मोहमययी प्रमाद के मदुरा को पीकर जगत उन्मत्त हो रहा है ऐसा कहा नीतिकार ने तो बस ये दशा हमारी है प्रमत्त की भांति उनमत पागल की भांति हम निरुद्देश्य होगा क्या इसका कुछ समझ में नहीं आता और कर क्या लेंगे पर वो हमारी विषयासक्ति हमारा वो विषयों का दासत्व दिन रात हम हमारे द्वारा भगवान से विरोधी कामों को करवाता है और उसमें एक बुरी से बुरी बात ये हो गई कि उसमें आज हम गौरव मानने लगे पाप में जब तक पाप बुद्धि है बुराई में जब तक बुराई बुद्धि है तब तक आदमी के द्वारा बुरा कर्म होने पर उसके मन में एक सुर से चुभती है कि भाई बुरा काम हो गया हो गया आईंदे नहीं करेंगे बहुत बुरा हुआ पर जिसके मन में बुरा करने पर गौरव की प्रतीति होती है देखो हमने कर लिया ना मूर्ख लोग सब रह गए और हमने कर लिया वहाँ फिर पाप बुद्धि तो रही नहीं वहाँ पर धीरे धीरे अंतरात्मा जो शुद्धि की आवाज़ देती है है मनुष्य को वो क्षीर हो जाती और फिर होते होते उल्टी आवाज़ हमारी विपरीत बुद्धि देने लगती है कि यही ठीक है यही जो तो तुम कर रहे हो यही ठीक है ये चोरी ठीक है ये बदमाशी ठीक है ये ये भगवान का विरोधी काम ही ठीक है ये दशा आज हमारी और हमारे समाज की होने लगी है ये ये हम ये विषयों का दासत्व इस माने बढ़ रहा है और जितना बढ़ेगा ये ज़रा बुरी चीज़ है कहने में क्योंकि सारा संसार मान रहा है इस समय कि संसार उन्नति की ओर जा रहा है संसार की प्रगति हो रही है न मालूम ये रॉकेट जा रहे हैं वो कल चंद्रलोक में जा पहुंचेंगे वहाँ के प्लॉट क्या लोग लो बेचने लगे हैं खरीदने लगे हैं और शायद कोई में जा भी पहुंचे कोई आश्चर्य नहीं परंतु हमारा मन जहां तक विषयों का गुलाम रहेगा और जहां तक काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष आदि हमारे जीवन के संगी रहेंगे उन्नति होगी नहीं सुख होगा नहीं शांति होगी नहीं यह आप निश्चित मान लें चाहे न समझ में आवे आज बुरे का परिणाम अच्छा हो नहीं सकता तो यह जो प्रगति है यह प्रगति नहीं है अवनति है जितना कलह जितना द्वेष जितना आपस का वैर आज बढ़ा है उतना आज के बीस वर्ष पहले नहीं था ये बाई तो और इसका हम फल चाहते हैं कि हमको शांति मिलेगी सुख मिलेगा चाहे हम कितनी ऊंची बात करें परंतु तो हमारे मन में क्या है हमारा मन तो क्या चाहता है अपना सुख और चाहे सब दुखी हो जाए और चाहे इसको इस रूप में न कहें हम कहें इस रूप में कि हम सबको सुखी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं पर अपने मन के अंदर को टटोल करके देखें तो पता लगेगा कि दूसरे के दुख में हम सुखी होते हैं कि नहीं अगर सुखी होते हैं तो उनका दुख चाहते सुख नहीं चाहते स्वाभाविक बात तो इसलिए इस समय ये जितना भी भोग बाहुल्य और भोगशक्ति बढ़ रही है प्रसकता काम भगवान ने तो गीता में इसको खोल के बता दिया खोल के बता दिया कि जो लोग काम और भोग में आसक्त हैं वे लोग अन्याय पूर्वक जीवन चलाने को बाध्य होंगे अन्याय नार संचयान और फल क्या होगा प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत नर इस प्रकार अन्याय पूर्वक जीवन संचालन करने वाले लोग जो है चाहे कोई हों उनको अनंत दुखों का भोग करना पड़ेगा वो चाहे नरक यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों पतन अशुच नरके है ये गीता का वाक्य अशुचि नरकों में वो जा करके गिरेंगे दुख दुख के लोक में जाएंगे लोक तो इसलिए ये उन्नति नहीं है हमारा जब तक मन ऊँचा होता हमारे मन में जब तक दैवीय संपत्ति नहीं आती हमारा मन जब तक बुराई का त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता और बुराई का त्याग कर नहीं देता बुराई को ग्रहण नहीं कर लेता हजार आफतों को और हजार असफलताओं को सिर चढ़ाकर वर्ण करता है उनको चाहे हम कितनी भी विपत्ति आवे हम जो हमारी ये दैवी संपत्ति है हमारा जो ऊंचा चरित्र है इसको नहीं छोड़ेंगे हम चाहे हम तबाह हो जाए वो तबाह नहीं होगा उसे भगवान बचाएंगे और जो विषयों के प्रलोभन में भलाई छोड़ देगा उसका कभी भला हो नहीं सकता तो अपनी जो बात चल रही तीन दिन से हो ही राम को उसका मतलब यही है कि हम विषयों के गुलाम न रह के भगवान के दास बन जाए भगवान के दास होने पर तीन चीज होगी भगवान की सेवा में हमारा मन रहेगा भगवान के गुण हमारे अंदर आएंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे तीन बात भगवान के दास होने पर स्वाभाविक उनकी सेवा करने को जी चाहेगा तो उनकी सेवा में फिर जगत की बुराई बंद हो जाएगी विष्णु की सेवा बंद हो जाएगी भगवान हमें रक्षा करेंगे ये सबसे बड़ी बात जब तक उनके दास नहीं है जब तक तो विष्णु का दास है तब तो तक हम किस मुँह से उनसे कह सकते हैं कि भगवान हम, हम हमारी आप रक्षा करो कैसे कह सकते हैं तो भगवान का दास भगवान के अपने आप को बना दें और ये चेष्टा करें प्रार्थना करें सोचें निश्चय करें तो मन से तो विचार कर निश्चय करें हम उनके दास हैं और क्रिया में जहाँ जहाँ पर कोई भी काम ऐसा हो कि जो भगवान की प्रीति के प्रतिकूल दिखे उसे जरा से जाएँ जरा उसमें हानि दिखे उस हानि को विवेक के साथ बुद्धि बुद्धिमानी के साथ सह लें कर्मवादी तो सहता ही है वो तो कहता ही है कि भाई जो कुछ कर्म में होगा वो प्राप्त हुआ पर कर्मवादी न बन करके भगवत विधान में विश्वासवादी बन जाए कि भगवान का मंगल विधान जो है वही होगा उससे हम पलट नहीं सकते फिर हम पाप क्यों करें बुराई क्यों करें छल क्यों करें चोरी डके थे क्यों करें इसमें क्या लाभ इस प्रकार समझ करके अगर हम भगवान के हुए तो निश्चय मानिए आप इसी जीवन में इतना परिवर्तन दिखाई देगा बहुत जल्दी जितनी अशांति है जितना दुख है तो भोगों की गुलामी में ही है पत्ते अगर हमारा हो गया इंद्रियों पर और भोगों पर फिर तो ये सब हमारे सेवक बन जाएंगे और हम इनके द्वारा फिर कभी अशांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे ये हम नहीं नहीं सकेंगे तो तभी तक हैं जब हम उनके नहीं। भागवत में में उस लोग सुनाया था ब्रमा जी के स्तुति निगरो या कृष्ण तेजना ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक राग द्वेश रूपी चोर पीछे लगे रहेंगे तब तक घर का कैदखाना रहेगा और तब तक मोह की पैरों में पड़ी रहेगी उसके बाद काम यही यही होगा घर यही रहेंगे पर घर कैदखाना नहीं होगा घर भगवान का मंदिर होगा हमारे जितनी क्रिया है वो राग से शून्य होने के कारण से भगवान की पूजा बन जाएगी और यह जो हमारे मन में ममता और आसक्ति को लेकर के जो बेड़ी पड़ी हुई है जीवन में इसको खोल कर हम स्वतंत्र हो जाएंगे बेड़ी हमारी टूट जाएगी तो ये कब नहीं टूटती जब तक हम भगवान के नहीं होते तो भगवान के होने में कोई कपड़ा नहीं कपड़ा नहीं बदलना है कोई नया स्वांग नहीं बनाना है नया नाम नहीं बदलना है कुछ नहीं करना है जैसे है वैसे ही रहें केवल मन के भाव को बदलने की हम आज से उनके दास हो गए उनके हाथ हमने अपने आप को समर्पित कर दिया उनके बन गए बस ये मन से कर लें और बार बार इसका अनुभव करें कि अब उनके भला दो बात अनुभव करें अगर पाप सारे तो कहें कहा आते अब अब हम वो हम नहीं हैं अब हम उनके हैं ध्यान रखना वो मां डालेंगे तुमको खबरदारा होगा पाप नहीं आ सकते फिर हमारे पास एक तो ये भाव करें दूसरा भाव जब उनके हो गए तो उनकी सेवा के सेवा हमारे पास काम क्या बचा हर एक काम से उनकी सेवा करें और पाप भोग को पास आने न दें फिर बस मौज मौज और क्या है संसार में तो या तो दुख ही दुख है और ये आनंद ही आनंद है जब तक हम भोगों के गुलाम हैं तब तक संसार का नाम है दुखालयम विद्यालय अनाथालय वस्त्रालय जैसे है ना। इसी प्रकार भगवान ने इसका नाम रखा दुखालय दुखालय में शास्वतम गीता में आया दुखालय और जहां भगवान के हो गए वहां दुख का आत्यंतिक अभाव हो गया वहां जगत की परिस्थिति कोई कुछ न रहे और कोई कुछ रहे हम निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे कि उस समय हमारा संपर्क आनंदमय भगवान के साथ हो जाएगा ये उपनिषद में आया कि जब ये रस की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है क्यों? कि निकला आनंद में से है है आनंद में इसका परिवसान आनंद में है इसने आनंद को छोड़कर के दुख को अपना लिया इसलिए जानबूझ करके ये अमर सच्चदानंद घन होते हुए भी मर हो गया मरने वाला बन गया और ये दुखी बन गया अशांत बन गया तो ये दुख मृत्यु जो है ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है ये आगंतुक वस्तु है बाहर की आई हुई चीज़ है इनको चाहे जब उतार के फेंक दें हम जैसे थे वैसे रहेंगे तो ये आत्मानुभूति ये भगवान का हो जाना यही जीवन का वास्तविक तथ्य है यही सार है और ये हम सबको करना है इसमें जितनी देर हो रही है उतना ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान भाग नष्ट हो रहा है बड़ी हानि हो रही है। इससे हमको सावधान होना चाहिए इस हानि से हम बचें न मालूम कब मर जाए तो मरने के पहले पहले ये काम कर लें इसकी बड़ी आवश्यकता है हरिओम गांधी